राश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योकी की संस्थान द्वरा प्रसुत है रेरियो बालपत्र का रंगोली रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम पर्यावरण भाई अपना जन्मदिन सबको अच्छा लगता है है ना हम्म क्योंकि उस दिन मिलती हैं ढेर सारी बधाइयां और उपहार आज हम आपको जन्मदिन के एक ऐसे अनोखे उपहार के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद आज तक सुना ही ना हो हम्म hmm, दोस्तों वो उपहार क्या है या वो उपहार क्या हो सकता है आइए सुनते हैं मैं एक बात बताऊं भैया बोलो मेरी दादी है ना हर साल मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए एक पेड़ लगवाती है अच्छा ये वाह इतना बढ़िया तोहफा मिलता है तुम्हें अरे वाह अच्छा ये बताओ अब तक कितने पेड़ लगा लिए तुमने आम संतरा और हां अमरूद और और पपीता और वैसे कितने साल की हो 10 साल की हूं तो पेड़ 10 थोड़ी नौ हुए अरे नहीं भाई 10 हुए अरे नहीं भाई नौ 10 हुए ना नहीं ये बच्चे बच्चे बच्चों सुनो ना। सुनो बच्चों तुम्हें तो 10 पेड़, पेड़ हुए बच्चों नौ पेड़ हुए ना हां नौ पेड़ हुए देखो ना नीम केला संतरा शबाश अमरूद और वो क्या था आम और और अनार अशोक वो नींबू और पपीता शाबाश अच्छा ये बताओ इस साल कौन सा पेड़ लगाओगी अपने जन्मदिन पर इस जन्मदिन पर हा? इस जन्मदिन पर जामुन का पेड़ लगाऊंगी भाई वाह इस बच्चे की दादी तो सचमुच बड़ी ही निराली निकली लगता है उसे पेड़ों से बहुत ही ज्यादा लगाव है भाई वैसे पेड़ों से इतना अधिक लगाव होना भी चाहिए क्यों क्योंकि पेड़ों से हमें बड़े लाभ हैं हरे-भरे ये पेड़-पौधे हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, औषधियां देते हैं, साग और सब्जी देते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पेड़ों से हमें ईंधन मिलता है। ये हवा को शुद्ध करते हैं और हमें देते हैं प्राणवायु यानी ऑक्सीजन। पेड़ों पर पक्षी अपना घर बनाते हैं। इसके अलावा पेड़ों से हमें और भी ढेरों लाभ मिलते हैं। और अब आओ दोस्तों सुनते हैं पेड़ों यानी वृक्षों के महत्व पर एक गीत बड़े काम की बात है ये तुम भी सुन लो आज है हरदम रखना याद इसे तुम दिन हो चाहे रात बड़े काम की बात है ये अंगली यदि कहां से होगी फिर वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा सूख जाएगी धरती फिर बढ़ जाएगा रेगिस्तान बढ़ जाएगा रेगिस्तान घर का देगा कहिए चाहे रात हो मेरे काम की बात है ये केवळ सूखे पेड़ जितने भी तुम काटो पेड़ उनसे दुगने लगाओ पेड़ जीवन होगा फिर खुशहाल जीवन होगा फिर खुशहाल बड़े काम की बात है ये तुम भी सुन लो आज ये हरदम रखना याद से तुम दिन हो चाहे रात गढ़ काम की बात है गीत के बाद आइए चलते हैं गढ़वाल की हरी भरी पहाड़ियों में यह एक सच्ची कहानी है गौरा देवी नाम की एक बहादुर स्त्री की सच्ची कहानी यह बात है लगभग 200 वर्ष पुरानी गढ़वाल के एक गांव में जब कुछ लोगों ने पेड़ों को काटना चाहा तो गौरा देवी अपने गांव की सहेलियों और बच्चों को लेकर निकल पड़ी उन पेड़ों को कटने से बचाने के लिए कैसे किया यह काम गौरा देवी ने आइए सुनते हैं हम देखते हैं कैसे हमारे पहले पहलो नहीं नहीं। सुनो, हाँ, हाँ, सुनो सुनो, सुनो। फ्रिक्स हमारे भाई हैं कुल इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं अन्न लेते हैं दवा लेते हैं आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें हमारे गांव का है मार अपनी बहनों को अरे साथियों देखते क्या हो आगे बढ़ो और ये पकड़ कर खेलो सर पकड़ो ऐसे बोला पेड़ पे बाल पेड़ से छोड़ेगा नहीं छोडूंगी चला दू मैं इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में यह खबर आग की तरह फैल गई गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए चुब्बू भाग ले यहां से बाद में बाद में काट लेंगे सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी-भूरी प्रशंसा की वाह भाई ये गौरा ने तो दोस्तों आपने गौरा देवी की ये सच्ची कहानी सुनी इसी घटना से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की जिसे आज सब लोग जानते हैं हां दोस्तों अंत में आपसे एक अनुरोध आप सब पेड़ों के लाभ पेड़ों के महत्व और चिपको आंदोलन के बारे में अपने माता-पिता बड़े भाई बड़ी बहन या अपने अध्यापक से और जानकारी हासिल करें और फिर उस जानकारी के आधार पर एक लेख लिखें और अपने अध्यापक को दिखाएं रंगोली कार्यक्रम संचालन एवं निर्माण परामर्श खट्टर निर्माण कर्मी शर्मा वंदना अरिमर्दन और दाऊदयाल चतुर्वेदी ध्वनिंकन सतीश लाड़े दीपक पांडे एवं बटिलेंग लिंगदोह निर्माण सहयोग अब्दुल खलिक एवं प्रस्तुति अजीत होरो